राजेन्द्र तत्ंतर उत्तम कपिला तीर्थ में जाना चाहिए राजन वहां स्नान कर व्यक्ति हजार गोदान का फल प्राप्त करता है ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहां उपवास मनुष्य को भक्ति पूर्वक का दीप करना चाहिए घृत से ही रुद्र का करना चाहिए कृत युक्त श्री का हवन करना चाहिए और घंटा तथा आभरणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त सभी देवताओं के लिए वंदनी और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर चिरकाल तक शिव के समान क्रीड़ा करता है विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्थी पड़ने पर इस कपिला में प्रामाणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र और प्रतिहत्गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के समान आनंदित होता है। स्वर्ग से चुट होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नौमी मंगलवार युक्त नौमी तथा अमावस्या को भी वहां कपिला तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक अविशेष करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र तदनंतर उत्तम गणेश तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्र लोक में तीनों रिणों से मुक्त हो जाता है। गणेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वहां मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निस्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है उस गंगा वदन के पश्चिम भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात मेधिक नामक तीर्थ है वहां शुभ भाद्रपद मास की अमावस्या को एक रात का उपवास कर स्नान पूर्वक विषद ध्वज का पूजन करना चाहिए ऐसा करने से किंकरणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्रपुर में पहुंचने पर वहां रुद्र के साथ आनंदा अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता है उस दक्षासुमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए इससे अश्वमेध का फल प्राप्त होता है इति श्री है। चालीसवां अध्याय तीर्थ महात्मिक पकड़ में नर्मदा तथा उसके समीप तीर्थों की महिमा, मारकंडे तथा युज्यस्त्र संबाद की समाप्ति। मारकंडे जी ने कहा, राजेंद्र, तदन्तर श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में यहाँ महर्षि द्रगुदेव ने भगवान रुद्र की आराधना की थी। उन देव क यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है यहां स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहां मृत्यु को प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता यहां जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न करना चाहिए यथाशक्ति भोजन भी कराना चाहिए यह सब अक्षय फल वाला कहा गया है युरिष्ठिर तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं किंतु ब्रिगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युरस्थल उन्हीं मार्ग से भ्रूण की उग्र तपस्या से पसन्द होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर ब्रिगु तीर्थ में सदाई वसन निहित रहते हैं। यह शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र तदनंतर उत्तम गौमतेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ त्रिशूल का चि� महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी राजन वहां गौमतेश्वर तीर्थ में स्नान कर उपवास रत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है तथा वहां आदर प्राप्त करता है तदुपरांत सर्ग तीर्थ की यात्रा कर शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिए विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति इस तीर्थ को नहीं जानते इसके पश्चात धोत पाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए वहां स्वयं दृश्य अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था राजन सभी पातकों का नाश करने वाला वह वा हो जाता है राजेंद्र उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है वह चार भुजा वाला तीन नेत्रों वाला और शंकर के समान बल होता है शिव के समान पराक्रमी होकर वह 10000 कल्पों से अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वह पर bir छत्र सम्राट बनकर उत्पन्न होता है राजेंद्र उसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए राजन वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है राजेंद्र वहां से विष्णु लोक की गति प्रदान करने वाले वाराह तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए जहां जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी राजेंद्र तदंतर श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ में जाना चाहिए वहां विशेष रूप से Yes, <laughs> sir. पूर्णमासी को स्नान करना चाहिए वहां स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है राजेंद्र इसके पश्चात अत्तोत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए वहां शुक्ल पक्ष की ततिया तिथि को करना चाहिए वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है तदंतर सभी देवताओं से वंदित देव में जाना चाहिए राजेंद्र वहां स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है राजेंद्र तदनंतर श्रेष्ठ सिखी तीर्थ में जाना चाहिए वहां जो कुछ दान दिया जाता है वह सब करोड़ गुना फल वाला हो जाता है राजेंद्र शुभ पैतामह तीर्थ में भी जाना चाहिए वहां जो श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय फल वाला हो जाता है सादत्री तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों को धोकर में महिमा प्राप्त करता है वहीं मनोहर नामक परम सुंदर तीर्थ है राजन वहां स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है राजइंद्र तदंतर उत्तम मानषस तीर्थ में जाना चाहिए राजन वह स्नान करके मनुष्य लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है दुपरांत देवताओं से नमस्कारत स्वर्गविन्द तीर्थ में जाना चाहिए राजन वहां स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती इसके बाद अप्सरेष तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए इससे वह स्वर्ग में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और के साथ होता है राजेन्द्र तदंतर उत्तम भारभूति नामक तीर्थ में जाना चाहिए वहां उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है राजन इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गाड़पत्य पद प्राप्त करता है यहां कार्तिक मास में पार्वती पति देवताओं के ईश शंकर की पूजा करनी चाहिए इसका फल मनीसी लोग अश्वमेध के फल से 10 गुना अधिक बताते हैं जो वहां कुंद पुष्प तथा इंदु चंद्रमा के नाम श्वेत वर्ण वाले विषद करता है वह वृषयुक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है इस तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है नराधिप इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वह हंस युक्त विमान से स्वर्ग लोक जाता है एरंडी तथा नर्मदा का संगम विख्यात है वहां सभी पापों को नष्ट करने वाला महान पुण्य पद है राजेंद्र वहां स्नान उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है राजेंद्र तदनंतर नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए जहां जमदक में नाम से विख्यात दिनार्दन को सिर्द्ज प्राप्त हुई थी राजन वह नर्मदा तथा सागर के संंगम में स्नान करने से मनुष्य अस्वमीद के फल का तेवुना फल प्राप्त करता है राज इंद्र तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए राजन वहँ स्नान करके मनुष्य रुद्ध लोगक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वहां उपवास करके जो घुमलेश्वर का दर्शन करता है वह स्थथ जन्मूह में केए पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है राजेंद्र वहां से उत्तम आालिका तीर्थ में जाना चाहिए इस तीर्थ का महात्म्य यह है कि यहां एक रात के करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त मिल जाती है पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान प्रधान तीर्थों को बतलाया विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता यह पवित्र तथा स्वच्छ जलवाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात हैं नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं और महादेव को अत्यंत प्रिय है जिस्थिर जो मन से भी नमरा का karta करता है वह सौ चंद्रायण se से भी अधिक फल प्राप्त करता है इसमें संशय नहीं है परमेश्वर का यह कहना है कि श्रद्धा से रहित तथा घोर नास्तिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं इसलिए ऐसे पुरुषों को नरक से बचने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए इसी कारण स्वयं देव महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए इति श्री कूर्मपुराणे खट सहस्र आयाम